सत्य तीसरा अध्याय भगवती श्रुत ने कहा हरे हे ओमा देवस्यत्वा सवितो प्रसवेश्वेन बाहव्याम पोष्ण हस्ताभ्याम आददेनारिससि अर्थात सविता देव सभी देवताओं को पैदा करने वाले हैं हम अश्वनी देव की बाहों से उन्हें ग्रहण करते हैं हम पुखादेव के हाथों से उन्हें ग्रहण करते हैं हम परमात्मा से मन और बुद्धि जोड़ते हैं ब्राह्मण विशाल सर्वव्यापक परमात्मा से अपना मन जोड़ते हैं परमात्मा सर्वविद है होता उन्हें धारण करते हैं सविता देव अविंदनीय है सविता देव आराधना करने योग्य हैं हम स्वर्ग लोक के दिव्य शक्तियों को यज्ञ में आमंत्रित करके वेदी पर प्रतिष्ठित करते हैं हम पृथ्वी की दिव्य शक्तियों को यज्ञ में आमंत्रित करके वेदी पर प्रतिष्ठित करते हैं हम स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक की दिव्य शक्तियों को पृथ्वी के इस देव यज्ञ में आराधना पूर्वक यज्ञ वेदी पर स्थापित करते हैं हम मिट्टी देवी को यज्ञ के शीर्षस्थ स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं आग्निकีलपटे सबसे पहले उत्पन्न हुई हैं अग्निकीलपटे प्राणियों से भी पहले उत्पन्न हुई हैं पृथ्वी के इस दिव्य यज्ञ में हम आपको उस्त्रोधारय करते हैं हम यज्ञ के लिए आपको यज्ञ के शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं हम पृथ्वी के दिव्य यज्ञ में आपको अग्र स्थान पर बिठाते हैं हम यज्ञ के लिए आपको यज्ञ में शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं हमพระदेव के इस यज्ञ में इंद्रदेव को ओज की तरह यज्ञ के शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं हम यज्ञ के लिए आपको शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं हम यज्ञ के लिए आपको शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं हम यज्ञ के लिए आपको शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं हम यज्ञ के लिए आपको प्रतिष्ठित करते हैं ब्रह्मणास्पति देव इस यज्ञ में पधारने की कृपा करें सरस्वती देवी इस यज्ञ में पधारने की कृपा करें श्रेष्ठ को प्रजा इस दिव्य यज्ञ में ले जाने की कृपा करें यज्ञ के लिए इस दिव्य यज्ञ में ले जाने की कृपा करें हे अग्नि आप यज्ञ के सिर के लिए इस दिव्य यज्ञ में ले जाने की करें यज्ञ के लिए इस दिव्य यज्ञ में ले जाने की कृपा करें यज्ञ के लिए इस दिव्य में ले जाने की कृपा करें हे hey, परमात्मा आपके लिए पृथ्वी पर किए जा रहे इस यज्ञ में हम शक्तिशाली आस्थों को धोपायित करते हैं हम यज्ञ के लिए आपको यज्ञ के शीर्ष स्थान पर स्थापित करते हैं प्रतिष्ठित करते हैं यज्ञ के लिए इस यज्ञ में ले जाने की कृपा करें यज्ञ के लिए इस दिव्य यज्ञ में ले जाने की कृपा करें हे सामर्थ्यशाली देव हम सत्य और सुरक्षा हेतु आपको साधते हैं यज्ञ के लिए इस दिव्य यज्ञ में ले जाने की कृपा करें यज्ञ के लिए इस दिव्य यज्ञ में ले जाने की कृपा करें हे सामर्थशाली देव हम यज्ञ के लिए आपको प्रतिष्ठित करते हैं हे सामर्थशाली देव हम यज्ञ के लिए आपको प्रतिष्ठित करते हैं हे सामर्थशाली देव हम सविता देव के लिए आपको मधुरतामय बनाएं हम सामर्थ्य आप पृथ्वी को स्पर्श करने की कृपा करें आप पृथ्वी की रक्षा करने की कृपा करें आप पवित्र हैं आप तपमय हैं आपकी अर्चना करते हैं हे पृथ्वी शत्रु को हिंसा न पहुंचाए शत्रु आपको हिंसा न पहुंचाए इस यज्ञ से शत्रु को हिंसा पहुंचे आप पूर्व दिशा में अग्नि का आद्यपत स्थापित कराने की कृपा करें आप हमें आय प्रदान कीजिए आप पुत्रवती होकर दक्षिण दिशा में इंद्रदेव के आधिपत्य में रहने की कृपा कीजिए हमें भी संतान प्रदान करने की कृपा कीजिए आप सुगदायनी हैं आप पश्चिम दिशा में सविता देव के आधिपत्य में रहने की कृपा करें आप हमें सम्यक चक्षु प्रदान करने की कृपा करें आप हमारी विनती पर पूरी तरह सुनने की कृपा कीजिए हे पृथ्वी आप उत्तर दिशा में धातदेव के अधिपत्य में रहने की कृपा कीजिए आप हमें धन से पोषित करने की कृपा कीजिए हे पृथ्वी देवी आप ऊपर की दिशाओं में बहुत पदार्थ धारिए आप बृहस्पति देव के अधिपत्य में रहकर हमारे लिए बलदायिनी होइए आप हमारे लिए सभी शत्रुओं को नष्ट कर दीजिए आप हमारी रक्षा कीजिए आप हमारे मन का अश्व हैं मृदु गणों के लिए स्वाहा स्वर्ग लोकों यह हा विचारों ओर से स्पर्श करे यह हावी हमारी रक्षा करने की कृपा करे मधुरता की स्थापना करे परमात्मा देवताओं के गर्भ बुद्धियों के पिता और प्रजाओं के पालक हैं परमात्मा देवों के देव सविता देव संसार को प्रेरित करते हैं सूर्य सर्वत्र प्रकाशित हैं परमात्मा अग्नि के साथ सविता देव से एकमेक होकर सूर्य में प्रकाशित होते हैं अग्नि के साथ सूर्य के लिए स्वाहा सविता देव सूर्य रूप में शोभते हैं परमात्मा स्वर्ग लोक के धारक हैं परमात्मा अपने तेज से पृथ्वी पर विभूषित होते हैं परमात्मा पृथ्वी पर देवों के धारक हैं परमात्मा अपने दिव्य तप और ओज से संपन्न हैं परमात्मा हमें दिव्य वाणी और आयु प्रदान करने की कृपा करें हम सूर्य देव को गोपथ पर आते जाते हुए देखते हैं वह सूर्यदेव सर्व रक्षक हैं वह सूर्यदेव सर्व श्रेष्ठ हैं वह सूर्यदेव अविनाशी हैं वह सूर्यदेव देवताओं के पथ से आने जाने वाले हैं वह सूर्यदेव सभी लोगों के दृष्टा हैं परमात्मा सभी भुवनों के पति हैं विश्व के मन के स्वामी हैं परमात्मा विश्व की वाणियों के स्वामी हैं सभी की वाणियों के पालक हैं परमात्मा देवताओं में विस्तृत देवों में देव हैं, धर्म मारक पर चलने वाले के रक्चक हैं। देवत्त चहने वालों को संरक्षण प्रदान करते हैं। पुना भगवती सुर्ति कहती है। आठे हे ओम ओम ओम रदेत्वा माना सेत्वा देवेत्वा सुर्चया यत्वा उर्धो अद्भरं देवे देवे देखो देहे अर्थात हे परमात्मा आप हमारे हृदय में हैं आप मन में हैं आप स्वर्ग लोक में हैं हे सूर्य हम आपके लिए उपासना करते हैं आप हमारे यज्ञ को ऊंचाइयों तक ले जाएं आप इसे देवताओं हे तो दिव्य लोक तक पहुंचाएं पुनः भगवती श्रुति कहती है Hareh Om Mam Pitano Se Pitano Bodhi Namaste Astoma Mahegum Sehi Tvastriman Swasameem Patran Pasun Dehe Prajamasma Su Dehya Hrushta Gum Patya भोया सम्मा अर्थात हे परमपिता परमात्मा आप हमारे पिता हैं आराध्य हैं इष्ट हैं रक्षक हैं शासक हैं आप पिता की तरह हमें बोधित अथवा जागृत करते हैं जागृत करते हैं हे परमात्मा हमारा आपको बार-बार नमस्कार बार-बार नमस्कार आप किसी भी प्रकार की हिंसा मत कीजिए आप किसी भी प्रकार की हिंसा मत होने दीजिए उससे हमारी रक्षा करें हे परमात्मा आप हमारे लिए पुत्र धारिए शुभ संतति को धारिए सुलक्षण संतति को धारिए आप हमारी रक्षा कीजिए हमारी रक्षा कीजिए आप हमारे लिए संतान धारिए आप हमारी रक्षा कीजिए हम इष्ट वचनों से आपकी स्तुति करते हैं आपकी प्रार्थना करते हैं पूजा करते हैं आपकी अर्चना करते हैं हम पालक सहित बार-बार आपकी उपासना करते हैं आपकी आराधना करते हैं आपका ध्यान करते हैं पुनः भगवती स्तुति कहती है हरे ओम बम अह केतना जो सतागम सज्जा त्रज्जा तेखा स्वाहा रात्रिहे केतोन जो सतागं सुज्जो त्रज्जा तेखा स्वाहा अर्थात आप कर्म युक्त हैं आप इष्ट साधक हैं आप सुप्रकाशवान हैं आपकी ज्योति सहित आपके लिए स्वाहा